भले ही हम हमें तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो भले ही हम तुम तुम्हें कुछ ये रूप रंग का भेद हो है खुशबुओं में फर्क क्या है खुशबुओं में फर्क क्या गुलाब हम गुलाब तुम भले ही हम हमें तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो है खुशबुओं में फर्क क्या गुलाब हम गुलाब तुम भले ही हमें तुम में कुछ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 भले ही शब्द हो अलग अलग अलग, अलग हो पंक्तिया भले ही शब्द हो अलग अलग अलग हो पंक्तिया अलग अलग क्रिया विभक्तियाँ अलग अलग अलग अलग विभक्तियाँ मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है बता गई है कान में ये बात शब्द शक्ति बता गई है कान में ये बात शब्द शक्तियां भले ही हम हमें तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो भले ही हम तुम तुम्हें कुछ कथन के ढंग का भेद हो मगर सभी से प्यार की किताब हम किताब तुम भले ही हम हमें तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो है खुशबुओं में फर्क क्या गुलाब हम गुलाब तुम भले ही हमें तुम में कुछ भले ही हम मैं तुम मैं कुछ उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियाँ उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलिया अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलिया अलग अलग हो रूप और अलग अलग, अलग हो बोलिया मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोली भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलिया भले ही अपने सामने नए नए सवाल भले ही अपने सामने नए नए सवाल हो मगर हर एक सवाल का जवाब हम जवाब तुम भले ही हम हमें तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो है खुशबुओं में फर्क क्या गुलाब हम गुलाब तुम भले ही हम हमे तुम मैं कुछ भले ही हम मैं तुम मैं कुछ चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें चलो की आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें चलो की आज मिल के साथ विश्व वंदना करें दोनों तरह से कह सकते हैं चलो की आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें चलो की आज मिल के हम खाएं एक ये कसम चलो की आज मिल के हम खाए एक कसम स्वदेश के लिए जिये स्वदेश के लिए मरे स्वदेश के लिए जिए स्वदेश के लिए, लिए मरे चलो कि आज मिल के साथ विश्व वंदना करें कभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें चलो कि आज मिलके हम खाएं एक ये कसम चलो कि आज मिलके हम खाएं एक ये कसम मनुष्य के लिए जिए मनुष्य के लिए मरे मनुष्य के लिए जिए मनुष्य के लिए मरे तुम्हें कसम है तुम कभी ना एक पल भी टूटू ना तुम्हें कसम है तुम कभी ना एक पल भी टूटू ना के देश के खुले नयन के विश्व के खुले नयन के ख्वाबों हम हैं ख्वाब तुम भले ही हम मैं, तुम में कुछ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 नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन फोर एफ एम सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का से स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं सरगम में हम हर एपिसोड में एक नए कवि से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जो दिल्ली गाजियाबाद से पधारे हुए हैं और काफी इनका एक विशेषता ये है कि ये हर बात को बहुत ही निराले ढंग से रखते हैं और एक कविता या गीतों के माध्यम से रखते हैं ताकि आप सुनते सुनते अपने अंतर मन को टटोल सकते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से सात्विकता के रूप में बहुत अच्छी बातें वो समझाते हैं बहुत बड़ी बात को भी बहुत सहज रूप से अपने शब्दों में बयां करते हैं मैं क्या कहूँ लेकिन उनके ही शब्दों से हम सुनेंगे उनका परिचय मैं जानना चाहूंगा सर आप इस फील्ड में कब से आए और कैसी इस चीज़ों को आपने पकड़ लिया क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी बात को सहज रूप से बहुत ही सुंदर गीतों के माध्यम से कहना एक अपनी ही खूबी है ये खूबी आप ही के अंदर है मैं असल में पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको मधुबन रेडियो को जो कि मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं वहाँ के ऑडियंस से जुड़ सकूँ ज़्यादा कुछ कह दिया लेकिन सच बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल जैसे साहित्य का विद्यार्थी होता है साहित्य का आंगन है उस आंगन में कोई घुटनों चलने वाला बालक होता है उस बालक की तरह से मैं चल रहा हूँ आप लोगों का स्नेह प्राप्त होता है तो कुछ थोड़ा सा अपने आप को महसूस करता हूँ कि कुछ कह पाया क्योंकि कोई भी कला क्यों ना हो चाहे काव्य कला हो दुनिया की कोई भी कलाएँ या आध्यात्मिक क्षेत्र हो उन सभी में उसको पाना उसको छूना बहुत मुश्किल काम होता है किसी कला को सच बात तो यह कि मैं 1955 में जब नाइन्थ क्लास में पढ़ा करता था तब मैंने कविता लिखनी शुरू की थी मेरे क्लास टीचर जो थे वो भी एक कवि थे और उन्होंने जो है मैं जब कॉलेज की मैगजीन वगैरह होती है ना उसके लिए कविता लिख ले गया तो उन्होंने सोचा ये कविता लिख नहीं लाया कोई दूसरे से उड़ा ली है <laughs> तो उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए कविता लिखने के लिए मुझे भेज दिया क्लास से बाहर और मैं जो है बड़ी कोशिश करके भी आया लौट करके तो कविता लिख नहीं पाया जो उन्होंने बताई थी मतलब जो उन्होंने विषय दिया था लेकिन उन्होंने फिर मुझसे कहा कि नहीं जाओ जरूर लिख लाओगे मैं चला गया फिर कॉलेज की फील्ड में दोबारा लिख के ले आया और उनको मैंने कविता सुनाई तो वो पसंद की उन्होंने फिर शाम को पूरे कॉलेज के अंदर जो प्रोग्राम था उसमें वो कविता तो मुझसे सुनवाई गई तो वो कुल मिलाकर के एक पहला मौका था तो मैं बता रहा हूँ उन्नीस सौ की बात है जब मैं हाई स्कूल में नाइंथ क्लास में पढ़ा करता था उसके बाद फिर और मौका मिला धीरे धीरे प्रोत्साहन मिला फिर जब मैं इंटरमीडिएट में आया सन उन्नीस में तब मैं कवि सम्मेलन में जाने लगा तो मुझे तिरपन वर्ष हो गए हैं स्टेज पर जाते हुए और वहाँ पर चंदौसी नगर है जिला मुरादाबाद में उसमें मैं पढ़ा करता था वहीं पर एक बहुत अच्छे कवि थे श्री सुरेंद्र भोवन मिश्र वो जो है उन्होंने मुझे अपने शहर से बाहर ले जाने की योजना बनाई कवि सम्मेलनों में तो ले जाते थे फिर 1965 में मैं आ गया गाजियाबाद वहाँ लेक्चर हो गया कॉलेज में तो दिल्ली के करीब आ गया तो वहाँ पर दिल्ली के पास होने के कारण से रेडियो पर दूरदर्शन पर अखबारों में और वहाँ से फिर मेरा एक बड़ा सर्किल बना कभीरम जाने का और उसके बाद फिर लगभग बीस देशों में कभी मेरा जाना जाना हुआ है तब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी निकल जाती है कभी उम्र गुजर जाती हैं तब कुछ मिल पाता है तो मैं कहता हूं कि ये सोच के ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइया चढ़ा कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाईया चढ़ा ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाईया चढ़ा शायद यहां शायद यहाँ शायद यहाँ है तू ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाईया चढ़ा शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ जाने कहा जाने कहा जाने कहा है तू जाने कहा जाने कहा जाने कहा है तू तो देखा ये बहुत बड़ी यात्रा उन्होंने की है कवि सम्मेलन के अंतर्गत काफी देश विदेश में घूमना हुआ कुंवर बेचैन जी का तो आइए एक बहुत ही सुंदर कविता मैं उनसे सुनवाता हूँ आपको वो जो पसंद करते हैं वही हम सुनेंगे उनको और जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक फेवरेट चीज़ होती है आपकी और वो आप हमेशा जब भी आपको समय मिले उसको गुनगुनाना चाहते हैं तो ऐसे ही कुछ जो कविताएँ या गीत हो जिसको आप हमेशा पसंद करते हैं और खुद ही गुनगुनाना भी चाहते हैं वो हम सुनना चाहेंगे अभी समझना क्या है कि अपने दोनों की बात हो गई और लगभग चौंतीस किताबें भी मेरी हो गई तो ये चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सी कविता सुनाई जाए लेकिन चलिए मैं इस समय वो कविता सुनाता हूँ जिससे मुझे ख्याति मिली सन् उन्नीस में मैं जब बी का छात्र था तब तो मैंने एक कविता लिखी जिसके कारण से मुझे देश विदेश में बुलाया गया तो वो प्रारंभिक कविता है जो उन दोनों की मतलब जो मंच पर ज्यादा स्थापित हुई लिखना तो बहुत शुरू किया लेकिन इस कविता से मैं स्थापित हुआ मंच पर और वो कविता यूं थी कि उसमें जो सिमलीज है उसकी जो उपमाए हैं उन उपमाओं के कारण से वो अच्छा लोगों को लगा मैं कस्बे का रहने वाला तो कस्बाई संस्कृति और कस्बे के अंदर जो समय के जो वो हैं जो कुछ हम देखते हैं वो सारी चीजें मैंने उसमें लाने की कोशिश की अब तो समय बहुत बदल चुका है लेकिन उस समय के जो संस्कारशीलता थी या जीवन के अंदर जो चीजें थी उन चीजों को मैंने उसमें जोड़ा तो मैं कहता हूं कि प्रेमिका जो हमने प्रिय से बात कर रही है इसको दूसरे अर्थों में भी कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा के संबंध जो है रहस्यवादी टच भी इसके अंदर है लेकिन जो जैसा चाहे वैसे उसको सुन सकता है यूँ है दूरी भी और पास में भी है जितनी दूर नयन से सपना जितनी दूर अधर से हसना, बिछुए जितनी दूर कुआरे पांव से उतनी दूर पिया तुम मेरे गॉँव से उतनी दूर पिया तुम मेरे गॉँव से जितनी दूर नयन से सपना हर पत्ती में तेरा हरियाला बदन हर कलिका के मन में तेरी लालिमा हर डाली में तेरे तन की झाइया हर मंदिर में तेरी ही आराधना जितनी दूर प्यासपन घट से जितनी दूर रूप घू घट से गागर जितनी दूर लाज की बांह से उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत और कुमार बेचैन जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि स्टेज परफॉर्मेंस जब आपने शुरू किया सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस जब आप कर रहे थे तो उस समय आपके मानस पटल पर किस तरह की विचारधारा थी जैसे एक छोटे बच्चे को अगर हम लोग स्टेज पर ले जाते तो बड़ा दिक्कत वाली बात होती है जैसे मुझे भी कभी कभी स्टेज पे जाने में लोगों के बीच जाने में दिक्कत अब नहीं होती है लेकिन शुरुआत में जो चीजें हुई है उसका मैं आपके साथ जो हुआ है वो अनुभव सुनना चाहेंगे असल में क्या जब मैं सबसे पहली बार स्टेज पर गया तो मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था मेरे मोहल्ले में चंदोसी में एक होली मोहल्ला है वहाँ पर हर बार हर साल एक मुशायरा कविमन हुआ करता था तो जिनका नाम मैंने अभी लिया पंडित श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र जी का तो वो कवि समन कराया करते थे लेकिन नहीं पता चल गया था कि ये कविताएं लिखता है तो मैं तो ऑडियंस में बैठा हुआ था और वो संचालन कर रहे थे तो उन्होंने अचानक मेरा नाम बोल दिया जबकि बड़े बड़े कवि आए हुए थे अचानक मेरा नाम बोल दिया और कहाँ पर इस मोहल्ले में एक लड़का रहता है कुमर वेचन उसका नाम है तो वो भी स्टेज पे आज सुना सुनाया तो मैं स्टेज पर गया तो पहली बार तो बड़ी कबकी कप इसी लगी मुझे क्या करूं माना कि नाइन्थ क्लास में जो मैं था जब पढ़ा करता था और शाम को हमारे टीचर जो थे उन्होंने कहा कि जो है आपको सुनाना है तो सबसे पहला तो वहाँ का था तो मैंने बहुत कोशिश की मैं ना सुनाऊँ डर के मारे <laughs> कैसा सुनाऊंगा तुम लोगों के बीच में तो मैंने फिर भी वहाँ कविता सुनाई थी तो उस समय में मेरे पाँव तो काँप रहे थे और मेरी आवाज भी काँप रही थी लेकिन होता क्या है कि कई बार आवाज जो कांपती है ना तो उसमें मेलोडी आ जाती है उसमें माधर आ जाता है तो मेरे डर के बारे आवाज काँप रही थी लोगों ने उसमें मेलोडी ढूंढ ली और उसके बाद ये हुआ कि मुझे पुरस्कार भी मिला तब तो वो तो नाइन्थ क्लास ही बताई मैंने आपको लेकिन जब मैं इंटरमीडिएट में बताया कि जब मैं बड़े मंच पर आया तो उस समय उन्होंने मुझे बुला लिया अब मैं अचानक बुला लिया गया तो मैं क्या करूं कैसे करूं तो पहुंच तो गया मैं तो पहले शक पकाया थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा हाँ सुनाओ बेचैन जी सुनाओ ऐसे उन्होंने जो आत्मविश्वास दिलाया तो मैंने उन दोनों जो कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं बहुत सारे गीत भी लिखे थे उस समय जो पंक्तियाँ मैंने सुनाई वो सुना था उस समय तो ये था कि रूप के सूत्र बहारे नहीं पे रो रूप के सूत्र बहारे नहीं फिर सकते रात की मांग सितारे नहीं सजो सकते मेरी कुटिया से ये माना कि महल ऊंचे हैं मेरी कुटिया से ये माना कि महल ऊंचे हैं मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते तो जब मैंने सुनाया तो पूरी जो चंदोसी की ऑडियंस थी उन्होंने मुझे बहुत सराहा अगले दिन समय मैं जहाँ भी निकल के जाऊँ सब लोग मुझे पहचानने लगे हलवाई का एक इमरती खा जा तो जी तरह तरह छोटा कस्बा था तो जहाँ भी निकलता सब जो वे चंजी भाई चंजी हो गए उसके बाद फिर मैं मिश्री जो थे मुझे बाहर भी ले जाने लगे बहुत जगह तो ऐसा अच्छा जब बाहर आप गए तो वहाँ पर कैसा माहौल देखा और किस तरह का मॉरिशस मतलब तो तो गया एट्टी फोर में उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जाल सिंह जी थे तो एक बहुत बड़ा ग्रुप गया था यहाँ से उसमें मैं भी गया था एज ए पोइट में यहाँ गया था अलग अलग वर्ग के लोग थे पूरा चार्ट प्लेन गया था नहीं तो वहां पर बीस दिन हम लोग वहाँ रहे थे तो उसमें गाँवों में शहरों में सब जगह मतलब एक रोजाना एक आयोजन होता था हम लोग कविताएँ सुनाते थे और लोग अपने भाषण वगैरह करते थे तो ये पहला अनुभव विदेश का था एट्टी में सबसे पहली बार गया तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो थे उस समय श्री महामहिम शिव सागर जी थे उस समय और प्रधानमंत्री थे श्री अनुरुद्ध जगन्नाथ जी जो समय राष्ट्रपति हैं तो उस समय वो प्रधानमंत्री थे तो उनके सामने और पूरी ऑडियंस के सामने कर्तव्य सुनाई थी वहाँ तो एक अलग प्रकार, प्रकार का अनुभव हुआ और लगा की अरे मौरीश तो हमारा हिंदुस्तानी है और यहाँ के लोग थे अधिकतर से वहां पर बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अधिक थे वहां पर तो उनके बीच में कविता सुनाने का एक अपना अलग प्रकार का आनंद रहा और लोग खूब चमत्कृत होकर बड़ा उल्लासपूर्वक बड़ी तालियां बजाते हुए वहां भी लोग सुन थे गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा इसी प्रकार से फिर बाद में मेरा जाना 90 में इंडोनेशिया सिंगापुर अच्छा एट्टी सेवन रूस जाना हुआ रूस में पांच बड़े नगर जो थे उनमें जो है हम कविता सुनाते थे तो वहाँ मतलब ऑडियंस तो कम होती थी लेकिन बड़े मन से वो लोग भी सुनते थे हिंदुस्तान से बहुत जुड़े हुए थे रूस के लोग ये 87 सेवन की बात बता रहा हूँ मैं जब उसमें रूस टूटा नहीं था सारा रूस एक था उस समय के बाद फिर नाइन्टी में मैं इंडोनेशिया जाना हुआ दो नगरों में वहाँ पर कविता पाठ हुआ अशोक चक्रथर्जी और मैं दो लोग गए थे सिंगापुर में जाना हुआ फिर मस्कट में जाना हुआ फिर जो है उसके बाद में 93 में अमेरिका में बुलाया गया वहाँ पर अशोक चक्रधर जी में दो लोग थे तो वहाँ जाकर के वो उसमें लगभग एक महीने 20 दिन के प्रोग्राम थे वहाँ पर और उस समय 14-15 प्रोग्राम थे और कुछ गोष्ठियाँ भी थी तो एक अलग एक वहाँ भी एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ यानी अमेरिका जाने की उस समय बड़ी लग रहा था वहाँ अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पर ये ऑडियंस जिस ढंग से वो सुनती थी क्योंकि वो के संस्कार वाले लोग थे जो वहाँ चले गए थे और सामान्यतः हर कवि सम्मेलन के अंदर ये था कि लोग खड़े होकर ताली बजाते हुए और सम्मान करते थे तो इसी प्रकार से फिर अमरीका मेरा पांच बार जाना हुआ अभी भी होकर आया हूँ एक दो, दो महीने पहले तो एक महीने बीस शहरों में कार्यक्रम थे इसी प्रकार से यूके जाना हुआ यूके में हमारे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल भी और हम लोग साथ साथ थे वहाँ तो वहाँ पर भी वहाँ भी यही हालत वहाँ पर जहाँ गए वहाँ वहाँ इसी प्रकार से लोगों ने सुना तो इस तरह से मस्को दुबई इनमें भी सूर्य नाम भी विश्व सम्मेलन हुआ था उसमें भी जाना हुआ तो इस तरीके से सब जगह जाकर के अलग प्रकार के अनुभूति होती थी और लगता था जैसे हम बाहर नहीं पढ़ रहे बल्कि यहाँ पर ही अपने देश में ही पढ़ रहे हैं और वो लोग उसी प्रकार से मुखरित होकर के उल्लछित होकर के आनंदित होकर के और पाठ सुना करते थे तो मुझे लगता है की हमारे श्रोताओं का एक बिल्कुल नया अनुभव हो रहा होगा क्यूँकी पूरे देश में विदेश में भी कहीं भी जाओ जहाँ कभी पहुँच जाते हैं वह अपना ही देश बना लेते हैं ये मुझे लगता है और मुझे सुनते सुनते भी यही लग रहा था कि जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ सिर्फ भारत देश की प्रचार कर रहे हैं या भारत की बात बता रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा था तो चलिए एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा कि वर्तमान समय को देखते हुए लोगों के दिल में जो बातें हैं उसको कहीं ना कहीं सुकून पहुँचे ऐसा कुछ शब्द मैं आपसे सुनना चाहूँगा ऐसा है कि विदेश में जाने के बाद भी मैंने जो वहाँ की संस्कृति दी और यहाँ की यहाँ से ज़्यादा कहीं लगा कि वो ज्यादा भारतीय हैं यहाँ के मुकाबले ऐसा लगा कि उन्होंने हर चीज़ को बोले संभाल कर रखा है पुरानी संस्कृति को तो मैंने दो पंक्तियाँ वहाँ कहीं थीं पहले वो सुनाता हूँ फिर वो बात कहता हूँ तो मैंने वहाँ कहा था कि इस पेड़ से इस पेड़ तक उड़ना पड़ा तो क्या हिंदुस्तान से वहाँ पहुंच गया कि उस पेड़ से यानी हिंदुस्तान उस पेड़ से इस पेड़ तक उड़ना पड़ा तो क्या चिड़ियों ने अपनी बोलियाँ बदली नहीं कभी जब चिड़ियाँ अपनी बोलियाँ नहीं बदलती किसी बेल पर पे जाके बैठ जाए तो ऐसे ही यहाँ के लोग जो हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से यहाँ की संस्कृति को जीवित रखा है ये मैं महसूस किया हुआ जाने के बाद लेकिन जो अपने मन की बात है वो जो मैं महसूस करता हूँ जिंदगी से मैंने सीखा है वो मैं खासतौर से एक गीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो मैं ये मानता हूँ आदमी की जिंदगी में तीन चीज़ें जरूरी हैं एक प्यार एक परिश्रम और एक परोपकार ये थ्री पीज हैं तीन पा हैं जिनको लेकर जिंदगी में अगर आदमी चले तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता उसको मिलती चली जाती है एक छोटी सी आधे मिनट की कहानी के साथ जोड़ता हूँ इसको एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया और कहा कि गुरुवार आप सारे संसार को प्यार का संदेश देते हो करुणा का संदेश देते हो मेहनत का संदेश देते हो तो क्या फायदा क्या लाभ इससे तो गुरु ने कहा उत्तर नहीं दिया उसका हाथ थामा हुआ एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां पर दूर तक सूखी मिट्टी बिखरी पड़ी थी रेत की तरह से और पानी की बूंद नहीं थी भी तो गुरु ने कहा प्रिय भर तुम कल शाम को शाम तक इस मिट्टी को बटोर करके एक मूर्ति बना लाओ तुम, सम, तुम समझ जाओगे मैं प्यार का संदेश क्यों देता हूँ करुणा का संदेश क्यों देता हूँ मेहनत का संदेश क्यों देता हूँ ऐसा कहे गुरु और चले गए शिष्य वहां रह गया आज्ञाकारी शिष्य था तो उसने जो उसको रेत को बटोरने की कोशिश की मिट्टी को बटोरने की कोशिश की तो बटोर तो लेता था लेकिन पानी की बूंद कहीं थी नहीं इसलिए उसको कोई मिट्टी गीली तो हो नहीं पाती थी जिससे वो उसकी मूर्ति बना ले तो ऐसा लेकिन गुरु का आदेश था तो लगातार मिट्टी को बटोड़ता तो लगातार उसके हाथ से मिट्टी फिसल जाती लगातार मिट्टी को बटोड़ता तो लगातार उसके हाथ से मिट्टी फिसल जाती मेहनत करते करते उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं वो जब पसीने की बूंदे आ गई पसीने की टप से गिरी सतीली पर सूखी मिट्टी में सनी हुई थी उसने मिट्टी कुछ गीली हो गई फिर उसे लगाया गुरुवार ने मुझे आदेश दिया उसके आदेश का पालन नहीं कर पाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू की बूंदे भी वहीं गिर गई यहाँ पर पहले वो पसीने की बूंदें थी बूंदें इकट्ठी हुई तो मिट्टी कुछ और गीली हुई तो अपने वो, वो शिष्य गुरु से उसका उत्तर पूछने नहीं गया बल्कि सारी दुनिया के लोगों के पास गया वो कहा जो कहा वो बता रहा हूं क्या कहा सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी इसलिए सजल बादल बन कर बौछार के छींटे देता चल ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता सूखी मिट्टी से कोई भी सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे हम दुनिया से जाते हैं क्या देते सूर्य डूबता है तो फिर भी तारे दे जाते हैं। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे मधुर आई तो फूल बने मधु मस्त बहारों के छींटे सावन आया तो झूलों को मिल गए मलहारों के छींटे बादल भी जाने से पहले दे गया फुहारों के छींटे तू भी कुछ नई उमंगों से अपने जीवन के रंगों से हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल सूखी मिट्टी से कोई भी अंतिम पंक्तियां हैं आदमी की जिंदगी में हंसी खुशी जरूरी है यानी मुस्कान रहे अब हम तो बहुतों के पास हैं लेकिन हम दुनिया को हंसी दें दुनिया को खुशी दें दुनिया को मैं आनंद बांटें ये मैंने करने की कोशिश की मुझसे किसी ने पूछा भी कि आपका नाम बेचैन है लेकिन आप तो मुस्कुराते रहते हैं ऐसा क्यों है तो मैंने कहा बात ये है कि ए, मैंने अच्छी तरह जानता हूँ सबका ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है किसी का भी ध्यान मुरझाए हुए फूलों की तरफ नहीं जाता आप भी दो चार दिन मुरझा के देख लीजिए आपके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी ले आई लोग आपसे मिलने में आना बंद कर देंगे तो उस बात को कहने की कोशिश अंतिम पंक्तियाँ हैं खी मिट्टी से कोई भी हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला अधियारे में जलने वाले हर दीपक को सतकार मिला जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला तू भी सांसों के सुमनों से मन की धड़कन की छुनों से घूंगी घायल वीरों को झंकार के छीटे देता चल ये दुनिया सुखी है तू तू प्यार प्यार के प्यार के छींटे छींटे दे दे तो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को पता चल गया होगा कि डॉक्टर कुमार बेचैन जी कैसे हैं नाम बेचैन है लेकिन दुनिया की सारी बेचैनी दूर करके उनको चैन देते हैं अपने शब्दों में यही मैं कहना चाहूंगा और मुझे लगता है कि एक बार जो आपको सुन ले बस आप ही का हो जाएगा मधुबन रेडियो तो को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और और श्री रमेश जी को भी जिन्होंने आकर के इतनी तकलीफ की हमारे पास आए और उन्होंने हमारी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा क्योंकि इतने अच्छे शब्द जो है बहुत ही प्यार से आपने कवि होते हुए भी गीतों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं बड़ा अच्छा लग रहा था और सुनते सुनते मैं भी खो गया था और मुझे लगता है की हमारे श्रोतागण भी खो गए होंगे चलिए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे कार्यक्रम सरगम ओनली ऑन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फिर से एक बात सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जो दिल्ली गजियाबाद से पधारे हुए हैं और काफी इनका एक विशेषता ये है कि ये हर बात को बहुत ही निराले ढंग से रखते है और एक कविता या गीतों के माध्यम से रखते है ताकि आप सुनते सुनते अपने अंतर मन को टटोल सकते है और बहुत ही सुंदर ढंग से सात्विकता के रूप में बहुत अच्छी वो समझाते हैं तो कुछ चंद बातें और हमारे साथ होगी आज के शो में मैंने कहा गुजर जाती है, कुछ और बात है पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है और चलने को एक पाओ से भी चल रहे हैं लोग रिश्तों की बात कहता हूँ कोई भी रिश्ते क्यों ना हो चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है पर तू जरा भी साथ दे पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है और मित्रों एक गीत मैं आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं अनेक वर्षों से हम हमारे और आपके सबके मन में एक प्रश्न जाग रहा होगा उस प्रश्न वो प्रश्न भी इसके अंदर है और एक समाधान भी इसके साथ साथ है देखिएगा पूरे देश के दुनिया के वातावरण से जुड़ करके जो हम लोग सोच रहे हैं आप लोग सोचते हैं रोजाना जो प्रश्न उठते हैं मन में उस बात को कह रहा हूं हर तरफ बारूद का मौसम कहा जाकर रहें आप सब लोग सोचते हैं सर हर तरफ बारूद का मौसम जा कर रहे आदमी भी हो गया है आदमी भी हो गया है बम कहा जा करू रहे हर तरफ बारूद का मौसम कहा जाकर रहे सासा दीजिए सा मेरा हर तरफ बारूद का मौसम कहा जाकर रहे आदमी भी हो हो गया है आदमी भी हो गया है बम कहा जाकर रहे हर तरफ बारू दुका मौसम कहा जाकर रहे गांव में पहुंचे वहां भी आग के चर्चे मिले धूप के अखबार उड़ती धूल के परचे मिले हर गली हर मोड़ पर कुछ चोर या डाकू मिले हर गली हर मोड़ पर कुछ चोर या डाकू मिले लाठिया उठती हुई चलते हुए चाकू मिले जब नदी के पास पहुंचे बाल या प्यासे मिली जब नदी के पास पहुंचे बालू या प्यासे मिली खेत में भी खून से लिथड़ी हुई लाशें मिली खेत में भी खून से लिथडी हुई लाशें मिली थी जहां खुशियां वहां मातम कहा जाकर रहे आदमी भी हो गया है आदमी भी हो गया है बम कहा जाकर रहे हर तरफ बारूद का मौसम कहा जाकर रहे पर वहां से चले तो कहां पहुंचे देखिएगा गाँव से होते हुए लो हम शहर तक आ गए गाँव से होते हुए लो हम शहर तक आ गए एक कड़बे घूंट से मीठे जहर तक आ गए कालरों पर है सफेदी मन मगर मेले मिले कालरों पर है सफेदी मन मगर मेले मिले कालरों पर है सफेदी मन मगर मेले मिले थी जहा जे हा पर स्वार्थ के थैले मिले दे गए हमको धुआं और शोर का वातावरण दे गए हमको धुआं और शोर का वातावरण आवरण कुछ और है कुछ और है अंतकरण आवरण कुछ और है कुछ और है अंत शहर में भी रोशनी है कम कहाँ जा कर रहे आदमी भी हो गया है बम कहाँ जा कर रहे हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जा कर रहे ये छंद खास तो दिखेगा एक स्थान ऐसा होता था पूजा घर थे हमारे उन पूजा घर में जाकर शांति मिलती थी वहाँ की स्थितियाँ क्या हो गई हैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ प्रतीखेगा समाधान भी दूंगा हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जा कर रहे मजहब के नाम पे झगड़े होते हैं तो कहता हूँ हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जा कर रहे आइए कुछ देर को पूजा घरों तक भी चलें आइए कुछ देर को पूजा घरों तक भी चलें भक्ति गीतों के सुपावन अंतरों तक भी चलें आजकल पूजा घरों में भी नए नारे मिले उनके आंगन में भी जलते अंगारे मिले आदमी के शीश पर चलते हुए आरे मिले आदमी के शीश पर चलते हुए आरे मिले था जहां अमृत वहां पर खून के धारे मिले था जहां अमृत वहां पर खून के धारे मिले अब वहां भी घुटू रहा है दम कहां जा कर रहे आदमी भी हो गया है आदमी भी हो गया है बम कहां जा कर रहे हर तरफ बारूद का मौसम जा कर रहे हमें जो सारे दुखों से छुटकारा मिल सकता है उन सारी स्थितियों से छुटकारा मिल सकता है हिंसा द्वेश इन सब से छुटकारा मिल सकता है तब तो उन पंक्तियों कहना चाहता हूँ आखिर में कौन सी जगह ऐसे है जहाँ पर आकर के हम एक अलग प्रकार की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जा कर रहे तो कहा कि हो सके तो आइएगा साथ मेरे आइए हो सके तो आइएगा साथ मेरे आइए आत्मा का द्वार है इसको जरा खटकाइए आत्मा का द्वार है इसको जरा खटकाइए ये।, ये हमारी आस्था सद्भावना का द्वार है ये हमारी आस्था सद्भावना का द्वार है आ हाँ यहाँ पर प्यार केवल प्यार केवल प्यार है हा यहा पर प्यार केवल प्यार केवल प्यार प्यार है अब खड़े होकर यही है बात दुनिया से कहें अब खड़े होकर यही है बात दुनिया से कहें हम सभी इंसान हैं इंसान ही बनकर रहे हम सभी इंसान हैं इंसान ही बनकर रहे फिर न पूछोगे बताओ हम कहाँ जा कर रहे आदमी भी हो गया है आदमी भी हो गया है बम जा कर रहे हर तरफ बारूद का मौसम जा कर रहे कहाँ जा कर रहे कहाँ जा कर रहे